विनयपत्रि शिवस्तुति शैलकन्यावरम परमरम्यमोचनम तामरसलोचन वादे भजे भावम्यम ंदेन्दु कर्पूरगौर शिवम सुंदरम सच्चिदानंदकंदम सिद्धसन का योगिंद बिंदार का विष्णुविधिंदरारिंद ब्रह्मकुलवल सुलभमतिदुर्लभम विकटवेश करम करल रलगंगाधर निर्मल निर्गुण निर्विकार लोकनाथम शोकशूल निर्मूल शूलिम मोहतम भूलिभा काल काल कालातीत अजरम भरम कठिनकृसार कल्याणकारी कल्याण के दाता सत जनों को संत जनों को आनंद देने वाले हिमाचल कन्या पार्वती के पति परम रमणीय कामदेव के घमंड को चूर करने वाले कमलनेत्र भक्ति से प्राप्त होने वाले महादेव का मैं भजन करता हूँ जिनका शरीर शंख कुंद चंद्र और कपूर के समान चिकना कोमल शीतल श्वेत और सुगंधित है जो कल्याण रूप सुंदर और सच्चिदानंद कंद है। सिद्ध सनक सनंदन सनातन सनत कुमार योगिराज देवता विष्णु और ब्रह्मा जिनके चरणार बिंद की वंदना किया करते हैं जिनको ब्राह्मणों का कुल प्रिय है जो संतों को सुलभ और दुर्जनों को दुर्लभ है जिनका वेद बड़ा विकराल है जो विभू हैं और वेदों से अतीत हैं जो करुणा की खान है गरल को कंठ में और गंगा को मस्तक पर धारण करने वाले हैं ऐसे निर्मल निर्गुण और निर्विकार शिव जी को मैं नमस्कार करता हूँ जो लोगों के स्वामी शोक और शूल को निर्मूल करने वाले त्रिशूलधारी तथा महान मोहांधकार को नाश करने वाले सूर्य हैं जो काल के भी काल हैं कालातीत हैं अजर हैं आवागमन रूप संसार को हरने वाले और कठिन कलिकाल रूपी वर्ण को जलाने के लिए अग्नि है यह तुलसीदास उन तत्वभेदता अज्ञान रूपी समुद्र के सोखने के लिए अगस्त्य रूप सर्वांतर्यामी सब प्रकार के सौभाग्य की जड़ जन्म मरण रूप अपार संसार का नाश करने वाले शरणागत जनों को सुख देने वाले तथा सानुकूल सूर्य की शरण है से बहु शिव चरण सरो चरेणु कल्याण अखिल प्रद काम धेनु कर्पूर गौर करुणा उदार संसार सार भुजेन्द्र हार सुख जन्म भोग महिमा अपार निर्गुण गुण नायक निराकार त्रयनयन मयन मर्दन महेश अहंकार निहार उदित दिनेश पर साकर मौल भराज त्रैलोक शोक हर प्रमुख राजधि सुगति न लिखी भाल ती गति काशीपति कृपाल उपकारी को सम सूर्य असुर जरतर करासपूर्ण कल्याण के देने वाली कामधेनु की तरह शिवजी के चरण कमल की रज का सेवन करो वे शिव जी कपूर के समान वर्ण हैं करुणा करने में बड़े उदार हैं इस अनात्म रूप असार संसार में आत्म रूप सार तत्व हैं सर्पों के राजा वासुकी का हार पढ़ने रहते हैं वे सुख की जन्मभूमि हैं समस्त सुख उन सुख रूप से ही निकलते हैं उनकी अपार महिमा है वे तीनों गुणों से अतीत हैं सब प्रकार के दिव्य गुणों के स्वामी हैं वस्तुता उनका कोई आकार नहीं है उनके तीन नेत्र हैं वे मदन का मर्दन करने वाले महेश्वर अहंकार रूप कोहरे के लिए उदय हुए सूर्य हैं उनके मस्तक पर सुंदर बाल चंद्रमा शोभित है वे तीनों लोकों का शोक हरण करने वाले तथा गणों के राजा हैं विधाता ने उनके मस्तक पर अच्छी गति का कोई योग नहीं लिखा काशीनाथ कृपाल शिवजी उनकी गति है शिवजी की कृपा से वे भी सुगति पा जाते हैं शिव शंकर के समान उपकारी संसार में दूसरा कौन है जिन्होंने विष की ज्वाला से जलते हुए देवदानुओं को बचाने के लिए स्वयं विष्वी लिया अनेक कल्पों तक कितने ही उपाय क्यों न किए जाए शिव जी की कृपा बिना संसार के असली स्वरूप का ज्ञान कभी नहीं हो सकता तुलसीदास कहते हैं कि हे विज्ञान के धाम पार्वती रमण शंकर आप ही मेरे भय को दूर करने वाले हैं देखो देखो बन बन जो आज आये बसंत जन तनुति चंपक कुसुम माल बर बसंत नूतन तमाल कलक दल जंग कमल लाल सूचत कटके हरिगद माल भूषण प्रसून बहुविदित रंग लोपुर की चनी कल रौ बिहंग करनवन बकुल पल्ला वर्षाळैै फल कुच कंच के लपा ग्याड आनन सरोज कच मधुप गुंज लोचन विशाल नव नील कंगे एक वचन चरित पर बहती तीर शीत सुमन हास कर भ्रम फंद काम दही हृदय बसे सुख राशि देखिये शिव जी आज आप वन बन गए हैं आपके अर्धांग में स्थित श्री पार्वती जी मानो बसंत ऋतु बनकर आपको देखने आई हैं। आपके शरीर की कांति मानो चंपा के फूलों की माला है सुंदर नीले वस्त्र नवीन तमाल पत्र है सुंदर जंघाए केले के वृक्ष और चरण लाल कमल है पतली कमर सिंह की और सुंदर चाल हंस की सूचना दे रही है गहने अनेक रंगों के बहुत से फूल है नूपुर पैजनी और किंकड़ी करधनी पक्षियों का सुमधुर शब्द है हाथ मौल और आम के पत्ते हैं स्तनबेल के फल और चोली लताओं का जाल है मुख कमल और बाल गूंजते हुए भौरे हैं विशाल नेत्र नवीन नील कमल की पंखुड़ियाँ हैं मधुर वचन कोमल तथा सुंदर चरित्र मोर और तोते हैं हंसी सफ़ेद फूल और लीला सीतल मंद सुगंध समीर हैं तुलसीदास कहते हैं कि हे परम ज्ञानी शिवजी, जी यह कामदेव मेरे हृदय में बसकर बड़ा प्रपंच रचता है इस काम की भ्रम फांसी को काट डालिए जिससे सूक्ष्मरूप श्री राम मेरे हृदय में सदा निवास करें